चीफ की दावत साढ़े पाँच बज चुके थे अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थीं। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए माँ रोज की तरह गुमसुम बनके नहीं बैठी रहना अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे, तो ठीक तरह से बात का जवाब देना मैं न पढ़ी न लिखी बेटा मैं क्या बात करूंगी तुम कह देना मां अनपढ़ है कुछ जानती समझती नहीं वह नहीं पूछेगा सात बचते बचते मां का दिल धक धक करने लगा अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी यह तो अमरीकी है न मालूम क्या पूछे मैं क्या कहूंगी माँ का जी चाहा कि चुपचाप चाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वही बैठी रही एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी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 दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे, और और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी बात बात पर हस्ती बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो और इसी रोम में पीते पिलाते साढ़े दस बज गए वक्त गुजरता पता ही न चला आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए पीछे चीफ और दूसरे मेहमान बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण नशा हिरन होने लगा बरामदे में बिल्कुल कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यो की त्यों बैठी थी मगर दोनों पाओ कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खराटों की आवाजें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से से बाएं झूलने लगता पल्ला सिर पर से खिसक आया सिर पर था और के हुए बाल आधे गंजे अस्त व्यस्त बिखर रहे थे देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे जी चाह की माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दे मगर ऐसा करना संभव न था चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दीं कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा पुअर धियर माँ हड़बड़ा के उठ बैठी सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी उनके पाव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कापने लगी माँ तुम जाके सो जाओ तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वह वहीं खड़े खड़े बोले नमस्ते माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई शामनाथ इस पर भी खिन उठे इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया मां और भी घबरा उठी मां हाथ मिलाओ पर हाथ कैसे मिलाती दाएं हाथ में तो माला थी घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी यू नहीं माँ तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है दाया हाथ मिलाओ मगर तब तक चीफ माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे हाउ डू यू डू कहो माँ मैं ठीक हूं खैरियत से हूं माँ कुछ बड़बड़ाई माँ कहती है मैं ठीक हू कहो मां हाउ डू यू डू मां धीरे से सकुचाते हुए बोली हाउ डू डू एक बार फिर कह कहा उठा वातावरण हल्का होने लगा साहब ने स्थिति संभाल ली थी लोग हंसने चहकने लगे थे श्यामनाथ के मन का शोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले मेरी माँ मा गांव की रहने वाली है उमर भर गाँव में रही है इसलिए आपसे लज जाती है साहब इस पर खुश नजर आए बोले सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है तब तो तुम्हारी माँ मा गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे माँ धीरे से बोली मैं क्या गाऊंगी बेटा मैंने कब गाया है वाह माँ मेहमान का कहा भी कोई डालता है साहब ने इतनी खुशी से कहा है नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे मैं क्या बेटा? मुझे क्या आता है? वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो दो पत्थर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती कभी पास खड़ी बहु के चेहरे को इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा मां माँ बैठ गई और हल्की सी कांपती हुई आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी हरियानी माए हरियानी बहने हरियाते भागी भरिया है देसी स्त्रिया खिलखिला के हंस उठी तीन पंक्तियां गां के मां चुप हो गई, बरामदा तालियों से गूंज उठा साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था